श्रीमद भागवत महापुराण हमारे सावरे ने जीवंदन गोविंद की वांगमई प्रतिमूर्ति है इसमें से जो द्वितीय स्कंद है हमारे गुरुजनों ने इसको साधन स्कंद बताया है साधन स्कंद कहने का अभिप्राय जैसे आपको श्री प्रेमपुरी में सत्संग करने के लिए आना होता है तो किसी न किसी साधन का प्रयोग करते हो चाहे बस से आओ वो भी साधन है अपनी पर्सनल गाड़ी से आओ वो भी साधन है टैक्सी आदि से आओ वो भी साधन है पैरों के द्वारा चल करके आओ वो भी साधन है तो जो प्रेमपुरी तक तुम्हें पहुंचा दे उसका नाम साधन वैसे ही जो भगवान तक हमें पहुंचा दे उसका नाम भी साधन है सुखदेव जी महाराज ने अनुग्रह करके कृपा करके साधक को कैसे भगवान तक पहुंचना चाहिए वह प्रणाली यहां पर वर्णित की है अभी हम सब श्रवण कर रहे हैं उस पावन पवित्र प्रसंग को जिसमें हमारे श्री सुखदेव गुरुदेव मंगलाचरण कर रहे हैं मंगलाचरण के द्वारा अपने आराध्य परमात्मा की ही स्तुति का गान कर रहे हैं उनके गुणों का गान कर रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान की स्तुति का गान करते करते एक बड़ी मधुर बात उन्होंने कही हम उन परमात्मा को बारंबार नमस्कार करते हैं उस परमात्मा को हम बारंबार वंदन करते हैं जिनके कीर्तन करने से जिनका स्मरण करने से जिनका दर्शन करने से जिनको प्रणाम करने से जिनकी कथा श्रवण करने से और जिनकी पूजा करने से ये छह साधन बता दिए कीर्तन स्मरण बंधन श्रवण और पूजन क्षय क्रिया जिसके जीवन में आ जाए तो लोकस्य सद्यो विधनोति कलमशम सद्य माने शीघ्र होता है जैसे आजकल आयुर्वेदिक जो दवा होती है वो शीघ्र काम नहीं करती है किंतु एलोपैथिक तुरंत शीघ्र काम करती है आपको सरदर्द है तो तुरंत दवा खा लो तो सरदर्द ठीक हो जाएगा दो चार मिनट में उसका प्रभाव पड़ जाएगा तो ये जो साधन बताए गए हैं कलमस समाप्त करने की तो ये साधन ऐसे नहीं हैं कि आप वर्षों तक करते रहो फिर मरने के बाद ये आपकी पवित्रता आपको प्रदान करें आपके कलमस दूर करें ये सद्य मन शीघ्र ही है आप इधर भगवान का संकीर्तन करो इधर भगवान का स्मरण करो और वंदन करो दर्शन करो श्रवण करो पूजन करो और उधर अंत कर्ण पवित्र हो जाए जैसे वेदांत दर्शन में भगवान की प्राप्ति में अपनी आत्मा आत्मानुभूति में यदि कोई विरोध है तो तीन का विरोध है ये जो तीन विरोध हैं एक का नाम है मल दूसरे का नाम विक्षेप है और तीसरे का नाम आवरण है तो जहां वेदांत दर्शन में जिसको मल माना गया है उसी का नाम कलमस है वहां गंदगी के रूप में स्वीकार किया गया यहां कर्मों के फल के रूप में स्वीकार किया गया ये कर्मस ही महारि ने स्वर्थ किया कर्मस कर्म करने में जो प्रमाद हुआ और उस प्रमाद के कारण ही क्योंकि कर्म में जब प्रमाद होता है शास्त्रीय विधा से कर्म नहीं हुआ तो वही पाप बन जाता है और जो शास्त्री विधा से कर्म हुआ उसका नाम पुण्य बन जाता है तो कलमस मने हमारे जीवन के पाप और इस जीवन के पाप के कारण जो संताप हो रहा है मैं आज प्रयोग कर रहा था कि कई बार आप देखेंगे हमारे तो गुरुजनों ने हमको सिखाया कि आपका मन एकांत शांत वातावरण में आप बैठे हो और काम की ओर जाने लगे तो यदि काम की ओर जाने लगे तो वो हमारे गुरुजनों ने कहा एक काम करो ये तुम्हारा मन यदि काम की ओर जाए तो एक तुम काम करना प्रारंभ कर दो तो हमने कहा हम काम क्या करें बोले तुम जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगो जैसे अंधकार का विरोध प्रकाश करता है अंधकार का विरोध बिना प्रकाश के दुनिया में कोई नहीं कर सकता है वैसे ही काम का विरोध विरोध करने वाला यदि कोई है तो भगवान नाम है काम का नाश होता है नाम से तो हमने कई बार प्रयोग किया अच्छा इसमें प्रयोग में ध्यान रखना है कि जो भगवान का नाम लेना है वो मन मन में नहीं लेना है बोलना है तो यदि मन मन में लोगे तो इसका प्रभाव नहीं आएगा तो कीर्तन कब करते हो कीर्तन मन में किया जाता है कि बोलकर किया जाता है बोलकर किया जाता है तो आप काम क्या करें कि जिस समय ये काम की ओर आपका चित्त जाने लगे लोभ की ओर चित्त जाने लगे तो हम कीर्तन करना प्रारंभ कर दें। अरे जो भी भगवान का नाम अच्छा लगता हो वो नाम लेना प्रारंभ कर दें। हमने तुम्हारा देखा एक महात्मा हमारे वृंदावन में बिहारी जी में दर्शन के लिए आते थे अब तो मैं ही नहीं जा पाता कई वर्षों से पहले रोज जाता था तो महात्मा जो मंदिर में प्रविष्ट होते थे तो धीरे से भगवान को प्रणाम नहीं करते थे राम रमैया कृष्ण कन्हैया इतने तेज से राम रमैया कृष्ण कन्हैया बोलते थे मुझे तो बहुत बुरा लगता था क्योंकि जितने लोग भगवान का दर्शन कर रहे होते थे सब उधर दर्शन से मुचिताट करके उनका दर्शन करने लगते थे जो बोले राम रमैया कृष्ण कन्हैया तो सब लोग उनकी तरफ देखने लगते थे राम रमैया कृष्ण कन्हैया कहने वाला कौन आ गया किंतु तो उनको कोई परवाह नहीं थी कोई उनको महाराज बोध नहीं था पर अपने अपराध का भी बोध नहीं था मैंने तो एक बार कहा कि महाराज जी या अपराध करते हो वैष्णो संत थे भगवान की ओर से चित्तवृत्ति हटाकर अपनी ओर लगा लेते हो तो हंसने लगे बोले बाबा तू बात तो ठीक कहता है किंतु तो क्या करे मैं भी आदत से मजबूर हूं तेरी बात मैं याद तो करता हूं कि जब बिहारी जी में जाऊंगा तो बोलूंगा नहीं किंतु तो पता नहीं यहां कौन सा नशा आता है कि मंदिर घुसते ही मैं तुम्हारी बात भूल जाता हूं और बोले वही नहीं मैं रात्रि में भी ऐसे बोलता हूं उन्होंने तो बताया कि एक बार हमको चोरों ने मारा भी क्योंकि तो चोर किसी के घर में चोरी करने गए थे और ये रात्रि में महाराज बैठे हुए थे मस्ती से और चोरों को देखा तो राम रमैया कृष्ण कन्हैया करके बोलने लगे तो घर वाले सब जग गए तो स्वाभाविक के घर वाले जगेंगे तो अपने आप मारा चोर भाग जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि राम रमैया जब हम कहते हैं तो हमारे सदगुण जग जाएंगे और सदगुणों के जगते ही दुर्गुण अपने आप भाग जाएंगे भगाना नहीं पड़ेगा ये सदगुण हमारे जीवन में बढ़ेंगे तो दुर्गुण भाग जाएंगे ये प्रयोग है तो हमारे जीवन में जब हम कीर्तन करना प्रारंभ करते हैं इसलिए बड़ा सुंदर प्रयोग एकादश स्कंद में है जहां हमारे श्री कविजी महाराज ने वर्णन किया है कि भागवत धर्म का तो भागवत धर्म का वर्णन करते हुए श्री कवि जी महाराज कहते हैं गायन विलज्जो विचरेद असंगा कीर्तन में जब गायन करें तो उसमें लज्जा नहीं होनी चाहिए क्योंकि तो कीर्तन में यदि आप लज्जा करोगे तो कीर्तन करोगे कैसे गायन विलज्जो विचरेद असंगा और भाई देखो ध्यान रखना चाहिए गाने वाले लोगों को कीर्तन में गड़बड़ी होती है जो प्रमाद है जब हम लोग संकीर्तन में जाते हैं तो गान तो कई बार हम लज्जा का परित्याग करके करते हैं नाचते भी खूब हैं किंतु वहां नया एक संबंध बनाना चालू कर देते हैं नया संबंध बनाना कहीं प्राय ये सत्संगी है ये अमुख है ये अमुख है और तो अपना नंबर दे दो हम, हमारा नंबर तुम ले लो हम तुमसे बात करते रहेंगे तुम हमसे बात करते रहना महाराज एक संबंध तो छूटा यह दूसरा नाटक और चालू हो गया अभी हमारे एक वो स्वामी गोविंदानंद जी महाराज हमारे जो वृंदावन में रहते हैं अब हमारा जीवन तो बचपन से पकड़ों के साथ बीता तो ऐसी कोई बात हो रही थी हमने कहा ये नाटक पूरा हो जाए फिर हम यहां से निकल जाएंगे कुछ कहीं जाना था तो हमारे कुछ डॉक्टर स्वामी जी ने हमको बड़े मुस्कुरा करके कहा कि ये नाटक शब्द का प्रयोग तुम मत किया करो हमने कहा क्यों बोले तो जो फक् लोग हैं वो करते रहे तुम्हारी जो आराधना है वो भक्ति की आराधना है तो भक्ति वाले को नाटक नहीं कहना चाहिए कहना चाहिए भगवान की लीला पूरी हो जाए तब चला जाऊंगा देखो बात वही है किंतु कहा कि तुम किशोरी जी की आराधना बड़े प्यार से कहा उन्होंने कि तुम स्तुति करते हो गुरुदेव भगवान की स्तुति करते हो कथा में तो यह नाटक मत बोलो ये कहो कि लीला हो जाए तो काम पूरा हो जाएगा तो नाटक की जगह लीला शब्द का प्रयोग किया करो हमने कहा ये सही करेंगे क्योंकि जो साधना के पथ पर जो भक्ति की साधना है उसमें तो लीला शब्द का ही प्रयोग करने लायक है तुरंत तो मैं निवेदन कर रहा था कि जब भी ये कीर्तन करना प्रारंभ करोगे अपने आप हमारे वृंदावन महाराज ऐसे ऐसे संत आपको क्या कहें इन संतों के दर्शन किए हैं एक संत हमारे यहां वृंदावन में थे अपने को भगवान अपने कृष्ण का सखा मानते थे तो सखा मानते थे संयोग ये बना कि रात्रि में घूमते बड़े थे नींद नहीं आती थी जो भी था एक दिन चोरों ने उनको पकड़ लिया बोले बाबा चल मेरे साथ चोरी करने तो का बाबा को प्रवेश कर देंगे तो अच्छा रहेगा चोरी करने में बाबा को चोरी करने में ले तो गए किंतु बाबा जो महाराज अंदर घुसे चोर चोरी करने लगे तो वहां रखा हुआ था दूध माखन तो उन्होंने महाराज वो माखन उठाया और उठाकर के जो ठाकुर जी थे उन पर लगाया और वहां ढोलक रखी थी बजाने लगे अब ढोलक बजाने लगे और कीर्तन करने लगे तो घर वाले लोग जाग गए अब वो तो भूल गए कि हम चोरी करने आए चोरों के साथ आए हैं तो ऐसा महाराज घर वाले जागे तो चोर तो सब भाग गए पकड़े गए ये ये गए ही नहीं घर में ढोलक ही बजाते रहे और संकीर्तन करते रहे महात्मा वो तो बाद में घर वालों ने पकड़ करके पूछा कि तो कहां से आए तुम बोले मैं तो चोर हूं आइए नहीं कहा बोले तो मैं चोर हूं चोरों के साथ आया था तो क्या हुआ बोले ये हमारा चोरों का सरदार भोग लगा रहा था तो मैं ढोलक बजाने लगा अब तो देखिए ये हमारा कीर्तन जो शब्द है ये इतना है सद्यो विधनोति कलमशाह अब जो हमारा संकीर्तन किया तो चोरी का जो कलमस था सब भाग गया कि नहीं भाग गया ये चोरी का कलमस भाग गया ऐसे ही हमारे जीवन में महाराज उनका स्मरण आ जाए और आपको सच कहें संतों का तो जीवन वो तो कहते थे कि हमारे एक संत महात्मा कहें कि हमको जिस दिन ठाकुर जी का विस्मरण हो जाएगा उसी दिन हमारा मरण हो जाएगा स्मरण जो है ठाकुर जी का महाराज ये स्मरण संतों का जीवन है मरण ही विस्मरण ही मरण है उनका तो अगर स्मरण अच्छा देखो मन में आप मन के बगैर तो स्मरण हो नहीं सकता है कीर्तन तो आपके कई बार बिना मन के भी हो सकता है मणि जी देखो अंतरंग प्रविष्ट होते जाएंगे अंतरंग हम प्रविष्ट होते जा रहे हैं कीर्तन का संबंध कई बार कर्मेंद्री के द्वारा ही हो जाता है गान हो रहा है जीव से किंतु स्मरण में आपके बिना मन के द्वारा स्मरण नहीं होगा तो देखिए अब इसमें हम कई बार देखते हैं चिंतन करते हैं कि शरीर कहीं बैठा है क्रिया कोई का चल रही है और लीला का स्मरण हो रहा है तो मानो भले ही शारीरिक आपका जो शरीर है शारीरिक क्रिया आपकी भले कुछ चल रही भले कीर्तन नहीं हो पा रहा है किंतु आपका मन भी यदि उनके स्मरण में लगा हुआ है और मुझे एक महात्मा ने बड़ा सुंदर सूत्र बताया वो महात्मा ने कहा देखो उस समय मैं ब्रह्मचारी था उन्होंने कहा ब्रह्मचारी इन संसार वाले लोगों को तुम्हारा मन नहीं चाहिए इनको केवल तुम्हारा तन चाहिए ये संसारी लोगों को आपके मन की कोई कीमत नहीं है ध्यान रखना किसी को भी आपके मन की कोई कीमत नहीं ठाकुर जी को छोड़कर के तो उन्होंने कहा कि संसारी लोगों को आपका तन चाहिए तो इनको तन दे दो सेवा में ले जाओ तुम तो। और हमारे ठाकुर जी को तन नहीं चाहिए मन चाहिए तो मन उनको दे दो कोई झगड़ा ही मिट गया और महाराज उल्टा है मामला हम चाहते हैं कि मन हमारा संसार में रहे तन ठाकुर जी के यहां पहुंच जाए और एक दूसरे की जरूरत नहीं एक दूसरे को इन संसारियों को आपके मन की जरूरत नहीं है और हमारे ठाकुर जी को आपकी तन की जरूरत नहीं है आपका मन अगर उसमें लग जाए तन कहीं भी रहे कुछ भी कर रहा हो उनको कोई लेना देना नहीं मन के स्मरण में आप लग जाएं तब भी महाराज आपका कलमच रूर हो जाएगा और दर्शन ये देखिए दर्शन के यहां जो महाराज इक्षण शब्द का प्रयोग किया गया है यदि इक्षण शब्द है एक दर्शन तो हमारे एक महात्मा बड़े सुंदर कहते थे बोले ये स्मरण को दोनों तरफ जोड़ दो, दोस्मरणम कीर्तनम स्मरण करते करते ही कीर्तन करें कई बार क्या होता है कि स्मरण के बगैर कीर्तन होता है तो जो स्मरण है इसको कीर्तन के साथ जोड़ दो कीर्तन करें तो स्मरण करते हुए करें और महाराज यदि हम दर्शन करें तो भगवान का स्मरण करते हुए करें अर्थात कोई भी सामने दिखे तो स्मरण ये आ जाए कि इस ठाकुर के अतिरिक्त तो कोई दूसरा है ही नहीं इस भाव से आप जिस दिन भरेंगे निश्चित रूप से आपका चित्त पवित्र हो जाएगा कलमश शून्य हो जाएगा और ऐसे ही हमारा स्मरण करते हुए उनका वंदन करें उनकी कथा श्रवण करें उनकी पूजा करें तो लोकस्य सद्या विधनोति कलमशम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः ये जो सुभद्र स्रवस है अर्थात कल्याण करने वाले जो ठाकुर जी हैं कल्याणप्रद हमारे जो श्री कृष्ण हैं ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार वंदन करते हैं नमः नम, नमो नमः शब्द है जैसे हमारे सन्यासी लोग ओम नमो नारायण बोलते हैं तो ये है तो नमः नमा ही नम माने नमस्कार है नमस्कार है किन्तु ये जो नमो नमा हो गया ना ये बड़ा विलक्षण खेल है हमारे व्याकरण में जैसे अधिकतर लोग उच्चारण में कहीं भी ध्यान रखना चाहिए ये विसर्गों के बाद यदि न आदि आ जाता है तो उसको ओ हो जाता है ये विसर्ग है सज सुरु एकताम सूत्र है उससे हमारा जो उस विसर्ग को ही साकार करके क्योंकि है तो साकार ही वो विसर्ग बन गया उसको सकार को महाराज उत्त करके वो कर देते हैं तो मानो ऐसे परमात्मा को नमस्कार है किंतु एक बात बड़ी विश्व विलक्षण और बता दी गई ये साधकों के लिए बड़े कल्याण की बात यह सोलवा श्लोक बड़े काम का है उन्होंने कहा कि देखो भाई बिना भक्ति के बिना समर्पण के आप कोई भी क्रिया करोगे वह अव्यर्थ चली जाएगी इसको बड़े सुंदर ढंग से और का भी इसका महाराज किया गया है इसलिए विचक्षणा या चरणोपादनाथ ये विचक्षणा शब्द का अर्थ हमारे सीधा स्वामी जी महाराज ने तो बड़ा अनोखा किया है विचक्षण माने महाराज विवेकिनो विवेकिना विचक्षण माने विवेकी होता है विवेकी माने सद असद वस्तु का जो अलग करना विक पृथक भावे विवेकी उसको कहते हैं जो सद और असद वस्तु को अलग करना जानता है जैसे हमारी माताएं होती हैं तो चावल में कंकर मिले हैं सफेद रंग के अब वो यदि जब चावल बनाना चाहती है राधना चाहती हैं तो थाली में लेकर के उन चावलों को साफ करती हैं तो कंकर कंकर अलग कर दिए हम तो कई बार माताओं को देखते हैं कि कंकड़ उसी थाली में कंकड़ एक जगह इकट्ठे करती जाती है बारनी फेंकती बाद में एक साथ निकालती हैं, और चावल चावल अलग करती जाती हैं, तो विवेकी माने क्या यहां विचक्षण सीधे का सीधा सादा अर्थ है वित्त पृथक भावे ये विवेकी शब्द का अर्थ इन्होंने यही किया है जो विवेकी लोग हैं कितु हमारे वैष्णव लोगों ने ये विचक्षण शब्द का अर्थ किया है जो ब्रह्म साधना में लगे हुए हैं अर्थात जिज्ञासु वर्ग क्योंकि तो जिज्ञासु ही तो संसार को अलग विषयों को अलग परमात्मा को अलग करके जान, जान जानना चाहता है तो ऐसे जो जिज्ञासु लोग हैं ऐसे भक्त लोग हैं ऐसे ज्ञानी लोग जो हैं हमारे वल्लभाचार्य जी महाराज ने तो उसको बड़ा रसीला शब्द यही कर दिया कि जो विद्वान लोग हैं वैसे रास्ता तो वही श्रेष्ठ होता है जिसमें विद्वज जन जाते हैं महाजनो एन गता स्वपंथ आ तो ये विवेकी लोग जो हैं विद्वान लोग ये, ये चरण उपसनात् उपसनात का ही प्राय होता है जिनके चरणों के समीप बैठना चाहते हैं अर्थात जिनके चरणों में वह समर्पित होना चाहते हैं महापुरुष लोग हमारे विद्वान लोग विचक्षण लोग जिनकी शरण में जाने से क्या होता है मारा यदि विद्वान लोग भगवान की शरण में चले गए तो जो संग है ये संग माने होती है आसक्ति संघ का अभिप्राय आसक्ति है राग है देखो भाई आप अन्यथा मत लेना ये राग छोड़ना बड़ा कठिन है ये सहज काम नहीं बच्चों का काम नहीं है राग का परित्याग करना संसार के प्रति जो आपकी अनुरक्ति है इस अनुरक्ति का परित्याग करना बच्चों का खेल नहीं है भागवत में इस बारे में बहुत बहुत शब्दों का प्रयोग किया गया है हमारे श्याम सुंदर तो गोपांगनाओं के सामने हाथ जोड़ करके एक बात कहते हैं कि हम तुम्हारे ऋण से कभी उड़ण नहीं हो पाएंगे और ये मनुष्य की आयु लोग लेकर के ही नहीं ब्रह्मा की आयु लेकर के भी उर्ण नहीं हो पाएंगे मानव गोपांगनाओं ने सोचा मैंने कौन सा ऋण आपके ऊपर चढ़ा दिया है हमसे तो आपने कोई कर्जा लिया नहीं है हमने ऐसा कौन सा आपको कर्जा दिया है जिस कर्जा के कारण आप कहते हो कि हम ब्रह्मा की आयु लेकर के भी उड़ नहीं हो पाएंगे ऐसा कौन सा कर्जा आप के ऊपर हमारा है तो भगवान ने जिस कर्जा कर्जे का नाम लिया है बड़ा अनोखा कर्जा है वो क्या कर्जे का नाम लिया भगवान ने गोपांगनाओं के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि जो बहुत दुस्तज कार्य है संसार में वह संसार में दुस्तज कार्य क्या है अपने परिवार का परित्याग करना अपने परिवार का परित्याग करना और इस शरीर से परित्याग करना नहीं है मन से परित्याग करना शरीर से तो कई बार बाबा में व्यक्ति अलग हो ही जाता है तो कहा कि जो तुमने माराज यह सुदुस्त्यजहा यह सुदुस्त्य शब्द का प्रयोग किया है इसलिए तो श्री उद्धव जी महाराज ब्रजांगनाओं की चरण रज चाहते हैं उद्धव जैसे विज्ञानी विद्वान महापुरुष उद्धव जी महाराज कोई सामान्य नहीं है उद्धव जी महाराज के बारे में तो श्रीमद भागवत महापुराण में ऐसा प्रयोग है कि ठाकुर जी महाराज ने एक स्वयं कहा है कि उद्धव मेरे से अणुमात्र भी न्यून नहीं है अणलोपी मन न्यूनों क्यों अणु मात्र न्यून नहीं है बोले इनको विषयों ने कभी रौंदा नहीं है जो विषयों के आश्रित कवि श्री उद्धव जी महाराज नहीं हुए वो कहते हैं आशा चरण रेणु जुषा महम श्याम वृंदावने मलताऊ गुलम नाम या दुस्त्यजम स्वजन आर्य पथम बेजुर मुकुंद पदवीम पदवीं श्रुतभिर्भमग्ञा जिसे श्रुतियां सदा खोजती रहती हैं ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए तुम लोगों ने जो आर्य पथ और परिवार का परित्याग करना बड़ा कठिन था उसको छोड़ दिया तुम नंबर वन की संन्यासिनी हो हम तुम्हारे चरणों की रेणु प्राप्त करना चाहते हैं तुम्हारे ये जो त्याग की बात मैं कह रहा था संघ की संघ का परित्याग होना बड़ा कठिन है आप बुरा मत मानिएगा ये कह दें कि जगत मिथ्या है ब्रह्म सत्य है इसके रटने से कुछ होने वाला नहीं है बार बार रटते रहो जगत मिथ्या है ब्रह्म सत्य है महाराषि तो कई बार बड़ी मीठी चुटकी लेते हैं बोले निष्काम भाव से बच्चे पैदा करते हैं निष्काम भाव से खूब रुपया इकट्ठा करते हैं निष्काम भाव से ही सब तो ये निष्काम भाव से होने वाला नहीं है वो तो विनोद था महाराषि की टिप्पणी थी तो जो महाराज ये जो हमारे अच्छा यह इस लोक और परलोक उभयता शब्द का प्रयोग है उभयता माने इस लोक और परलोक दोनों लोगों को दोनों लोक में जो हमारी आसक्ति है संसार में भी आसक्ति है और मरने के बाद हम चाहते हैं स्वर्ग आदि मिले परलोक मिले यहां के लोगों से भी राग है तो अंतरात्मा जो महाराज हमारा आत्मा है उसमें जो ये संग भर गया है राग भर गया है ये राग कैसे छूटेगा बोले महाराज ये राग छूटेगा भगवान की शरण में जाने से भगवान की शरण में जाने से इसलिए महाराज जहां तक जितने जितने लोग आज तक साधक गए हैं हंता को मिटाने के लिए ममता मिटानी पड़ेगी अहंता तभी मिटेगी जब ममता मिटेगी ममता मैंने जहां मम मम का भाव है सायंकाल के प्रवचन में यह विषय बड़ा अच्छा प्रतिपादन हो रहा है कि दो प्रकार के साधक हैं दो प्रकार के संत हैं निवृत्ति प्रायक परक और प्रवृत्ति परक तो निवृत्ति परक जो लोग महात्मा है उनके जीवन में अहमता नए इसके लिए सजगता रखें और प्रवृत्तिपरक जो लोग साधक हैं उनके जीवन में ममता ना न सजगता रखें उनके लिए सबसे बड़ी ममता बाधक है और जो वैराग्यशाली लोग हैं उनके लिए साधक है उनके लिए अहंता बाधक है मैं निवेदन कर रहा था कि जो संग है राग तृतीय स्कंध में इसका बड़ा सुंदर प्रतिपादन किया भगवान कपिल ने अपनी मां के सामने कि बड़े बड़े विद्वान लोग बड़े बड़े मनीषी लोग ये बात कहते हैं कि संघ का परित्याग करना बड़ा कठिन है हमारे श्री बल्लभाचार्य जी महाराज ने तो एक बात अनोखी कही वो तो कहते हैं लोहदार मई पाशी पुमान बद्धो विमुच्यते लोहे की जंजीर से दूसरी रस्सियों से जीव मनुष्य को बांध दिया जाए तो धीरे धीरे जर्जर हो जाएंगी किंतु पुत्र दारोमयी पास ही पुमान बद्धो नमुचित एक बार पुत्र परिवार की रस्सी से बंध गया व्यक्ति तो जल्दी फिर छूटने के चांस नहीं है तो हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने इसमें मंगलाचरण की प्रणाली को प्रस्तुत करते हुए छूटने का साधन बता दिया क्या छोटने का साधन बता दिया भगवान के चरणों में समर्पण उनके इसी चरणों में शरणागत हो जाना और जब तक नारायण शरणगत जाएंगे ना। अच्छा दूसरी बात उन्होंने बड़ी सुंदर कही ब्रह्म गतिम ग जो ब्रह्म गति है अच्छा ब्रह्मात्मिक बोध जब भगवान की शरण में हम जाएंगे ना तो स्वाभाविक है कि यह लोक और परलोक से हमारी ममता मिटेगी और जब यह लोक और परलोक से जब हमारी ममता मिटेगी तो हमारी वो ममता ममता मिटने के कारण हमारे जीवन में ब्रह्मणी उस परमात्मा के प्रति या अपने आत्मानुभूति के प्रति ये जो शब्द प्रयोग किया गया है गतक क्लमा गतक क्लाम का अभिप्राय सीधा साधा इसका अर्थ है बिना परिश्रम के क्योंकि वेदांत के रास्ते में क्लेशो अधिकारोह अधिक बहुत क्लेश हैं मरज बहुत क्लेश का अभिप्राय क्लेश कहने का अभिप्राय यही है कि बहुत सजगता चाहिए बहुत वैराग्य चाहिए किंतु ये अध्यात्म का रास्ता जो दूसरा ये शरण भक्ति का रास्ता है तो जिस राग को काटने के लिए बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है वही राग वही जगत की आसक्ति भगवान के चरणों में जाने से सहज कट जाती है बहुत पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ती है और सच में बात भी यही है, है आप एक बार भगवान की शरण चले जाओ हम तुम लोग तुम्हारा कई बार चिंतन करते हैं कि क्यों महात्मा बने कब महात्मा बने कैसे महात्मा बने कुछ पता ही नहीं चला कब घर छूटा यह भी हमको पता नहीं है कब राग छूटा कब द्वेष छूटा कुछ पता ही नहीं है हमने कभी माला नहीं फेरा कि राग ना हो किसी से द्वेष ना हो किसी से इसके लिए माला नहीं फेरा किंतु महाराज ये अपने आप सहज ढंग से अपने आप सहज ढंग से छूटता चला गया तो ये जो सहज ढंग से छूटने का साधन है ये भगवत शरणागति से है यदि भगवान की हम शरण में चले जाते हैं तो निश्चित रूप से यह सहजता हमारे जीवन में आ जाएगी ऐसे जो सुभद्र सवशे परमात्मा है उनके चरणों में हमारा बारंबार नमस्कार है सुभद्र सबस का मंगलकारी तो है कल्याणकारी तो है ही जिनका ऐसा यश है जिनका ऐसा इसका अभिप्राय कि जिनकी शरण में जाने से संसार के जितने भी अच्छा एक बात ध्यान देने लायक है अगर बड़े आदमी की शरण में आप चले जाओ तो छोटे लोग फिर आपके पीछे पड़ेंगे क्या आपकी मित्रता यदि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से हो जाए तो फिर ये दूसरे चमचे लोग महाराज ये आपको परेशान नहीं करेंगे जानेंगे कि इसकी पहुंच तो सीधे वहां पर है हमारी शिकायत कर देंगे तो हमारा मामला चला जाएगा तो शरण माने जाने का सीधा साध हमारा है कि हमारा संबंध परमात्मा से हो जाए और महाराज एक बात आपको कहें विष्णु पुराण का ये बड़ा पावन पवित्र श्लोक है सकृत देव प्रपन्नाय और भी पुराणों में तवास्मीति च याचते सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मित चाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददात व्रतम मम ये श्लोक और कई जगह भी आया है तो भगवान का एक वाक्य एक दस्तावेज है कि एक बार यदि हमारी कोई शरण में आ जाए वासमी च याचते मैं तुम्हारा हूं या तुम हमारे हो तब तुम हमारे हो हमारा यह ज्यादा उसमें फायदा है हम तुम्हारे कहने में थोड़ा घाटा है हम तुम्हारे ये तो कहने में घाटा है तुम हमारे हो एक बार यदि यह निकल जाए कि तुम हमारे हो हम तुम्हारी शरण में आ गए हैं तो हमारे हो तो अभयम सर्वभूतेभ्य हो भगवान का महाराज ऐसा नहीं कि सर्वभूतेभ्य हो अभयम सभी भूतों से अभय दे देते हैं अच्छा एक निवेदन मैं करूं संसारी लोग यदि आपको अभय देंगे किंतु ये तो चाहेंगे कि मेरे से भयभीत रहे ये संसारियों का नियम है आप को, कोई बहुत बड़े नेता के राजा के शरण में चले जाओ तो तुमको दुनिया से तो भय मुक्त करा देगा किंतु तो अपना भय रखेगा कि नहीं रखेगा कि दुनिया की बात भले मत मानो हमसे तो डरते रहो एक महात्मा हमारे सुनाते थे कि एक चूह चूह जानते हो कि नहीं आप लोग चूहा चूहा की पत्नी चूह्या छोटी वाली तो महाराज चूह्या एक दिन महात्मा के पास गई महात्मा जी माला जप रहे थे भजन कर रहे थे तो जाकर के रोने लगी का क्या बात है क्यों रो रही हो बोले मैं बिल्ली से बहुत परेशान हूं रात भर हमको नींद नहीं आती मैं डरती रहती हूं पता नहीं कब खा जाए तो उन्होंने कहा अच्छा बिल्ली से डरती हो तो चलो तुमको निर्भय बना देते हैं मार जा रो भव बिल्ली बन जाओ अब बिल्ली बन जाओगे तो बिल्ली से क्या डर लगेगा तुमको बिल्ली से डर छुड़ा दिया कुछ दिन के बाद महाराज वो फिर महात्मा के पास रोते हुए आ गई बोले अब क्या रो रही हो बिल्ली बन गई बोले कुत्ते से डर लगता है तो कहा जाओ कुत्ता बन जाओ बाद में कुत्ता बन जाने के बाद फिर एक दिन रोने लगाओ अब क्यों रो रहे हो क्या बात है रोने का कारण क्या बोले सिंह से डर लग जाता है बोले चलो सिंह बन जाओ और जो सिंह बनी तो दहाड़ लगाया महात्मा के ऊपर ही दहाड़ लगाया तो सोचा इसको मैंने ही चुहे को सिंह बना दिया और मेरे ऊपर झपट रही है तो तुरंत कहा कि मूसी का अभाव चुयाई बन जाओ तुम तो चुया बन के रहने में ठीक हो तो देखो जिसने सबसे अभय दिलाया था किंतु तो अपना भय तो उसकी जीवन बना रहा कि नहीं बना रहा जब अपने ऊपर विपत्ति आई तो तुरंत उसने उसको चुया बना दिया किंतु तो विशेषता भगवान की बड़ी विलक्षण है भगवान की विलक्षणता यह कि सर्व भूतों से तो अभय दिलाते ही दिलाते हैं अपने से भी अभय दिला देते हैं अगर अपने से अभय दिलाते नहीं तो भगवान के सखा ये नहीं कहते घोड़ा बनो तुम्हारे ऊपर सवारी करेंगे घोड़ा बनो तुम्हारे ऊपर हम सवारी करेंगे और महाराज गोपियां डांट देती हैं ये सोदा मिया अब जरा सोचो तो सही उखल से बांध देती हैं आंख दिखाती है डंडा दिखाती है और भगवान थर थर थर थर कांपते हैं अब ये महाराज भक्त वसलता तो है तो एक बार यदि भगवान की शरण में कोई आ जाए तो अभयो सर्वभूतें बीमार सब भूतों से अभय दिला देते हैं और सब भूतों से अभय नहीं दिलाते अपने से भी अभय दिला देते हैं कि अब हमसे भी डरने की जरूरत नहीं है बाद में हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं तपस्विनो दान यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्व मंगला क्षेमम न विन्दी तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः तपस्वी दान पारायण यश वाले मनस्वी मंत्रवेद इनके नाम लिए गए तपस्वी माने तप में संलग्न लोग वैसे हमारे श्री सीधा स्वामी जी महाराज ने तपस्वी शब्द का अर्थ बड़ा विलक्षण किया है जैसे तपस्वी शब्द का अर्थ श्री हमारे श्रीदर स्वामी जी महाराज ने ज्ञान पारायण लिखा और मनुष्य शब्द कार्य उन्होंने योगी न किया मनुष्य माने योगी लोग और दान पर माने सतक्रिया में लगे हुए लोग दान की क्रिया में वही लगेगा जो सतक्रिया में लगा हुआ है और सतक्रिया का फल ये भाई यश व्यक्ति के जीवन में कब मिलता है जब हम शुभ कर्म करते हैं अच्छे कर्म करेंगे तभी तो लोग कहेंगे भाई ये बड़े सत्संगी हैं ये बड़े दानी हैं, बड़े उदार हैं तो मानो जो यशस्वी हैं अथवा योग के माध्यम आज से जिन्होंने मन को अपने बस में कर लिया है मंत्र विदा माने जो वेद के जानकार हैं हमारे एक तो महाराज संत ने लिखा है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाराज ने श्री वंशीधर जी महाराज ने इन महात्माओं ने इस शब्द का अर्थ किया मंत्र विदा माने जो बड़े बड़े यज्ञ करने वाले हैं कर्म लोग ज्ञानी लोग और यश लगे हुए लोग ऐसे लोग भी मारा सुमंगला मैंने सदाचार रता सुमंगल शब्द का अर्थ किया है सदाचार में रत जो सदाचार में ल, लोग रत हैं क्षेमम न ऐसे लोगों का भी कल्याण नहीं होता है ये तो बड़ा विलक्षण प्रयोग कर दिया तब से भी कल्याण न हो तो अगर ज्ञान दान से भी कल्याण न हो तो हमारे बाबा जी लोगों की तो फिर रोटी बंद हो जाएगी और बाबा जी लोगों को रोटी तो इसी लोग लोग देते हैं कल्याण के भाई दान देंगे तो हमको दान मिलेगा यस हमको धन मिलेगा कल्याण के लिए तो देते हैं एक महात्मा हमारे सुनाते थे कि एक सज्जन ने 1100 रुपए दिया तो कहा इतना रुपया हमको क्यों दो तो व्यक्त महात्मा थे बोले महाराज हमको पता है आप देंगे तो विध व्याज मिलेगा विध व्याज मिलेगा तो महात्मा ने ग्यारह वापस करके कहा ये रख लो ब्याज व्याज में दे दूंगा जब विधव्याजे मिल रहा है तो पहले 1100 रख लो इसका ब्याज बाद में दे दूंगा तो दान आदि जो व्यक्ति करते हैं तो कल्याण के लिए ही तो करते हैं तो ये कह रहे हैं क्षेमम नंती ऐसे लोगों का भी कल्याण नहीं होता है महाराज कमाल की बात तो कल्याण होता किसका है ऐसे लोगों का अब तप में लगे इंद्री संयमी लोग हो गए क्योंकि तो तप बिना इंद्री संयम के नहीं होगा लोभ पर अनुशासन नहीं होगा तो दान नहीं दिया जा सकेगा अगर लोभी व्यक्ति के दान दे पाएगा हमको एक महात्मा ने सुनाया कि एक जगह गाय की बड़ी महिमा गाई गई गाय की बड़ी महिमा जब गाई और दान की बड़ी महिमा गाई तो सब लोग लाइन में लग गए जैसे प्रेमपुरी में लगते हैं चढ़ाने के लिए लगे तो एक महाराज उसमें कृपण व्यक्ति भी लग गया सोचा दान की महिमा महात्मा ने एक घंटे तक सुनाई थी तो सोचा कि हमको भी देना चाहिए था तो क्रमण निकाला महाराज वो सतयुग वाला नोट जो, जो कहीं न चलता हो जो कहीं ना चलता हो महाराज दान में चल जाता है कई जगह से फटा था और निकाला और निकालकर हाथ में ले लिया हमको लगता है उस समय शायद प्रेमपुरी का हाल होता तो ये हाल नहीं होता वो शायद दूसरी जगह रहा होगा जहां एसी नहीं होगी तो महाराज लाइन में लगा तो गर्मी बहुत थी तो जब तक वो लाइन में आया देने का नंबर आया तब तक हाथ में पसीना आ गया था तो हाथ खोल करके देख करके कहा था अरे अरे तुम हमसे अलग होने में इतना दुख पा रहे हो रो रहे हो तो हम तुमको अलग नहीं करेंगे फिर देव में डाल लिया और नहीं दिया तो निवेदन में कर रहा था कि यदि लोभ के ऊपर विजय न प्राप्त की जा सके तो दान नहीं दिया जा सकेगा और यश प्राप्ति के लिए भी जो व्यक्ति यश में लगता है ना उसको बहुत कुछ करना पड़ता है अपनी सुविधा का परित्याग करना पड़ता है अपनी मान्यताओं का परित्याग करना पड़ता है क्योंकि तो तभी तो यश मिलेगा समाज में समाज में यश तो वो भी संयमी पुरुष है हमारे एक नीतिकार कहते हैं अधमां धन मिच्छन्ती अधम व्यक्ति धन चाहता है उत्तमा मान मिच्छन्ती उत्तम लोग धन दे करके भी यश कमाना चाहते हैं तो यशस्वी व्यक्ति का भी कल्याण न हो मंत्रवेता का भी कल्याण न हो सदाचारी का भी कल्याण न हो कारण क्या है बोले चाहे और मैं तो सच कहता हूं अगर बिना भगवदार्पण किए हुए कर्म किए जाएंगे तो सब अभिमान के कारण बन जाएंगे और ये पतन के कारण बन जाएंगे कई बार हम तपस्वियों को देखते हैं कि यदि भगवदार्पण कर्म नहीं है तो उनको लगता है कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं तो तब का यदि अभिमान आ गया तो पतन चला हो गया कि नहीं हो गया बहुत बड़ा मैं हूं बड़े बड़े दानियों का भी महाराज पतन हुआ है आप श्रीमद भागवत महापुराण में पढ़ेंगे भगवान ने उस गिरगिट का जब उद्धार किया और पूछा कि तुम क्यों गिरगिट बने तो उसने अपनी जीवन चर्चा सुनाई भगवान को ऐसे बड़े बड़े यश वाले लोगों का भी पतन हो जाता है और आप लोग जानते हो फिल्म पुराण का वो श्लोक तो सबको याद होगा जो है नाम वाला वही तो बदनाम है ये नाम वाले लोग बदनाम होते हैं कि नहीं होते ये महाराज उनका भी पतन हो जाता है तो किसका कल्याण होगा बोले ये जितनी क्रियाएं हैं ये सब पवित्र क्रियाएं हैं जीवन के उत्थान की क्रियाएं हैं किंतु ये पतन की ओर कई बार ले जाती हैं कब पतन की ओर ले जाती हैं जब बिना भगवदार्पण किए हुए कर्म किया जाता है अगर यही भगवदार्पण किए कर्म किया जाए तो भगवान उनका कल्याण कर देते हैं ऐसे तो जो कल्याणप्रद भगवान है तस्मई सुभद्र नमो नमह ऐसे परमात्मा के चरणों में हम बारमवार वंदन कर रहे हैं बाद में भगवान की बड़ी मधुमेह स्त्रुति करते हुए उन्होंने कई भाव और रखे हैं। शेष चर्चा हम कल करेंगे प्रयास करेंगे इसकी सभी श्लोकों का भावानुवाद शेष जो बचे हैं उनका कल कर दिया जाए बड़ा रसीला ये महाराज भगवान का स्तोत्र है भगवान को महाराज जाने का जो प्रयास है बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग सुदेव जी महाराज ने किया है हम अपने आराध्य के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी मती